देह भारत पुणे से 16 किलोमीटर दूर एक गांव शिवापुर जहां कमर अली दरवेश दरगाह है इस दरगाह पर हर धर्म के लोग आते हैं इस दरगाह की खास बात यह है यहां दो बड़े पत्थर हैं, जिन्हें कमर अली दरवेश का नाम जप ही उठाया जा सकता है। उनमें से एक पत्थर को सात लोगों का ग्रुप केवल एक ही उंगली का यूज करके भी उठा सकते हैं उन्हें सिर्फ एक सांस में कमर अली दरवेश का नाम लेना होगा और दूसरा पत्थर ठीक इसी तरह ग्यारह लोग एक साथ उठा सकते हैं ये चमत्कार है या कोई साइंस इसका पता आज तक नहीं चला देशभक्त रेडियो नतमस्तक है पीर कमर अली दरवेश द्रवेश क्या के।